शिव शिवपुराण रुद्रसहिता इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है वे साक्षात ईश्वर तो थे ही उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया तदनंतर समस्त देवता यक्ष दानव नाग पक्षी अपसरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे बोले महादेव महेश्वर अब आप महादेवी गिरिजा कुल ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए चलिए हम पर कृपा कीजिए तत्पश्चात विज्ञान से संपन्न विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्तिभाव से प्रणाम करके उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही भगवान विष्णु बोले शरणागतवत्सल देवदेव महादेव प्रभो आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं अतः मेरा एक निवेदन सुनिए कल्याणकारी सम्भो आप गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पर पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी अतः नाथ आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नंदी श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधिपूर्वक सब कार्य किया उन्होंने सारा अभ्युदय कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था अतः महा मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य सम्पन्न किया महामुनि उस समय कश्यप अत्रि वशिष्ठ गौतम भागुरी गुरु कर्ण बृहस्पति शक्ति जमदग्नि पराशर मार्कण्डेय, शिलापाक, अरुणपाल अकृत श्रम अगस्त्य चवन, गर्ग शिलाद दधिति उपमनु भरद्वाज अकृतव्रण पिपलाद कुशिक कौश तथा तो शिष्यों सहित व्यास ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे मेरी प्रेरणा से विधिपूर्वक वहाँ आभ्युदयिक कर्म कराने लगे वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम शुक्ों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएँ करने वाले हैं सानंद खड़े हो गए उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए